हम बता रहे थे वो सामाना किसका शब्दों का शब्दों का सामानाधिकरण है जैसे सत्वमसी यहाँ पर सामानाधिकरण है किसका किन किन शब्दों का है ना और यहाँ तत्व अहम ब्रह्माष्टी यहाँ भी सामानाधिकरण है किसका सामानाधिकरण का सरल शब्दों में अर्थ है एकार्थ अर्थ बोधक क्या मतलब एक अर्थ का बोधक होना एकार्थ अर्थ बोधक का है एक अर्थ का बोध कराने वाले एक अर्थ का बोध कराने वाले एक अर्थ का बोध कराने वाले बोध कराने वाले कौन होते हैं अर्थिका अर्थिका बोध कराता है बोध कौन कराता है तो तो बोध बोध कराने कराने वाले वाले सभी प्रकार के शब्दों का सामाना देखना नहीं होगा बल्कि जो एक बोध कराने वाले शब्द है ना? ठीक है तो एक अर्थ बोध कराने वाले शब्दों का क्या होता है सत्ता तो एक अर्थ का बोध करा रहे हैं आम और ब्रह्म एक अर्थ का बोध करा रहे हैं यहाँ पर स्वर्गूत पर और आत्मा पर एक अर्थ का बोध करा रहा है ना? तो समान अधिकरण समान अधिकरण का अर्थ होता है एक अर्थ अच्छा का बोधक है न तो अब देखो तो एक अर्थ के बोधक होते हैं कौन शब्द तो शब्दों का क्या होता है वो जिक वो जिक एक तो अब एक अर्थ बोधक सीख्या है समान अधिकरण ने और वो कैसे शब्दों का भिन्न तो प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्दों का नील शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त उत्पल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न प्रवृत्ति वाले शब्द का रहा है। नील शब्द नीलत्व को कहते हुए नीलत्व के आश्रय नील वस्तु को कहेगा है ना नील शब्द नीलत्व को कहते हुए इसको कहेगा नीलत्व के आश्रय नील वस्तु और उत्पल शब्द भी उत्पलत्व को कहते हुए उत्पलत्व के आश्रय उस वस्तु को कहेगा तो वो वस्तु जिसको नील कह रहे हैं उत्पन्न कह रहे हैं वस्तु तो एक ही पता है उसके आश्रय को कह रहा है उसके आश्रय को कह रहा है प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न है तो लेकिन भिन्न प्रवृत्ति निमित्त बाद ये शब्द नील हो उत्पन्न और भिन्न प्रवृत्ति निमित्त बाद ये शब्द है फिर यहाँ पर कई अर्थ के मोरभ हो गए अर्थव देख ही नीलतु विशेष रूप से पता ही तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्ते जाती कहा था और देखो यहाँ तत्पुणी यहाँ पर तत्पथ का प्रवृत्ति का निमित्त है जगत कारण तो।, तो क्या है तत्पथ जगत कारण ब्रह्म को कहता है तत्वनाम तो है ना तो सरनाम शब्द पूर्ण का बोध होता है सदैव सौम्य सदैव सोम्य सदेव दम अग्राला एकमेवाद्वित इस पूर्ण में जगत कारण ब्रह्म का प्रसंग है तो तत्व मछली में तत्व है जगत कारण तो तट पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है जगत कारण है तो जीव पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या हो जाएगा जीवांतरिया तो. क्या होगा भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द ही वोट करा रहे हैं जीवान्तरियामित्व जिसमें रहेगा उसी में जगत कारण रहेगा है ना ठीक है अच्छा यहाँ पर क्या है तो सर्वभूत विशिष्ट क्या प्रवृति निमित्त होगा तो या तु तो भी कह सकते हैं और आत्म तो कह सकते हैं आत्मा का या तो प्रसंगानुसार लाना है ना तो व्यापक नियंत्रित तो कुछ ऊपर से धर्म ले आइए है ना जैसा प्रसंग तो चल रहा है तो ये प्रवृत्ति निमित्त है किसका शब्दों का किसका है शब्दों। जब कहा जाता तो सम पदों का सामना अधिकरण है हामोर ब्रह्म पदों का सामान अधिकरण है सर्व पद पद लगाना पड़ेगा पद या शब्द तो यहाँ व्याख्यान में तो शब्द नहीं लिखा है ना पद नहीं लिखा है तो यहाँ आसानी से निकल जाएंगे और जब तत्व भी बेचू इसके बाद पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी वो तो कल बताएंगा की आज बताएंगे है ना ये आसानी से में फिक्स होने को लगा देंगे क्यों यहाँ कोई शब्द नहीं लिखा है ना जगत क्या जगत प्रंभ का सामान अधिकरण का है ना सब शब्द नहीं ये इसलिए यहाँ पर बहुत आसान नहीं लगाना ऐसा देखिएगा ये जो लक्षण है ना भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता नाम शब्दा सामान अधिकरण ये स्त्री भाष्य में है और ये महाभाष्य की कैयट का के अनुसार है व्याकरण महाभाष पर प्रदीप टीका है कैयट महोदय की उत्तर तो अनुसार ही लक्ष्मण के अनुसार है में था लेकिन हमको फिर महावास्तु के टीका में मिला तो हमने समझा ये वहीं से लिया गया थी थी पुराना है। पुराना है। प्रेट है। प्रेट टीका है? टीका हाँ हा। मतलब ऐसा समझना कि महावास्तु में है सामानाधिकरण महावास्तु में सामानाधिकरण बताया है उसका जो परिस्थित रूप है वही रामानुज ने लिया है अब कैयट टीका के बारे में नहीं कह सकते हो सकता है कैय्यट रामान बारे के बाद तो फिर महावास्यम करता तो हम है ना महाम करता है कैयट टीका रामानुष्टि महावास्थ्य है ना नाम ही देखो अब ब्रह्म सूत्र के भाष्य है उसके अलग अलग नाम सब आचार्यों के नाम पर है पर उसका उसका नाम तो महावास्थ्य है ना साबर भारत न्याय भाष्य वैश्वेश भाष्य सब अलग अलग है ना मीमांसा भाष्य पर उसका तो महावास्त्य नाम उसकी महिमा तो है तब उसको प्रमाण मानते हैं ये, की जो ये, नहीं हाँ। बोलो। ये पहले है नहीं। नहीं, महावास्तु में पहले महाभष्ट में आएगा हाँ। मतलब श्री भाषा का जो रूप है वो कई टीका नहीं मिलता है, है महाभष में भी थोड़ा सुधरा हुआ है वही थोड़ा सरल शब्दों में अच्छे शब्दों में कर दिया वो है ना समानाधिकरण प्रसंगण आया है ना तो व्याकरण में का तो ही सामाना होता है और पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है समानाधिकरण है भूम और बन्नी का क्या है तो कहते हैं साध्य सामानाधिकरण व्यक्ति साध्य सामाना अधिगरण तो वहाँ उसका छोटा साधिकरण व्यतीत हो क्या उसका मतलब दोनों का एक अधिग्रहण में रहना दोनों का साध्य सामानाधिकरण व्याप्ती है yes. बताए जाते प्रश्न तो का अनुसार समानाधिग्रहण है ना समान मतलब साध तो साथ एक अधिग्रहण में रहने वाला साध्य समान का तो एक, एक। क्या एक साध्य क्या अग्नि अग्नि के साथ एक अधिग्रहण में रहने वाला गुण है अग्नि के साथ एक अधिग्रहण में रहने वाला कौन है धूम सामानाधिकरण क्या हो गया धूम उसमान है कितने व्याप्त उसमानाधिकरण है वहाँ व्याप्ति होती है तो मतलब क्या है वहाँ दोनों का एक अधिग्रहण में रहना जिनके धूम और अग्नि दोनों पर्वत में रहेंगे दोनों रसोई घर में रहेंगे दोनों कहीं रहेंगे तो यहाँ पर ब्रह्म कहीं और जगह रखेंगे क्या ब्रह्म जैसे वहां व्यापक अगमी को रूम को कहीं आप हाँ रसोई घर में रख सकते हैं परबत को पर रख सकते हैं गोष्ठ में रख सकते हैं तो ब्रह्म को कहीं और रखेंगे वो लक्षण यहाँ न्याय में तो रोप तो अधिकारण है वहाँ पर ऐसा अब ये तो आसान है और जो समझाया है ना वो सत्युवीच में टीका में काम आएगा हज में काम आएगा ऐसा ये काम और इस तो आसानी से देती स्वामी लगेगा इन्होंने तो हर विषय पर लिखते हैं बेरंगे सिखों में ये तो धर्मशास्त्र पर भी लिखते हैं मीमांसा पर दो ग्रंथ है शेष्वर मीमांसा और मीमांसा पद दो ग्रंथ वेरांगे सिक्ख के है आगम पर भी लिखते हैं और धर्मशास्त्र पर लिखते हैं आयुर्वेद पर, पर भी लिखते हैं आयुर्वेद पर क्या होता है मनुवादी स्मृतियों जो विषय है ना मनुवादी स्मृतियाँ धर्मशास्त्र शास्त्र में कही जाते हैं आयुर्वेद पर भी लिखते हैं ज्योतिष पर भी लिखते हैं खगोल पर भी लिखते है सब पर इनकी लिखनी चाहिए मुख्य रूप से विशिष्टा हुई तो है पंडित सभी हैं तो किसी के तो है। है? तो आपको लगाते हैं देवो वहम इत्यादि के समान देवो वाहम इत्यादि वाक्य प्रयोग के समान इत्यादि वाक्य प्रयोग के समान हाँ वाक्य का प्रयोग किया गया देवो वाहम लोक वेद की रीति से लोक में भी क्या है देवो अहम मनुष्यो हम या शरीर वाचक पद शरीर वाले आत्मा को कहता है, है और वेद में भी ऐसे स्थल है जहाँ पर शरीर वाचक शब्द किसको कहता है शरीर वाले आत्मा को कहता है ठीक है हाँ? अब आप देखेंगे, लोक वेद की रीति से शरीर आत्मभाव से लोक वेद की रीति के अनुसार शरीर आत भाव से यहाँ जगत और ब्रह्म लिखा है शब्द तो नहीं लिखा है ना हालांकि मूल जब देखेंगे ना तो सर्वभूत शब्द और आत्मा शब्द का जो सामान्य अधिकरण है ना सरभूत शब्द सर को कहते हुए सब विशिष्ट जगत को कहेगा नहीं नहीं सर्वभूत शब्द दा पहले किसको कहेगा सर्वभूत को सरभूत सर सर का मतलब शब्द सरभूत को अर्थात जगत को कहते हुए उसको विशिष्ट को आत्मा शब्द भी उसी को दे है तो सामान्य अधिकरण हो गया ना अच्छा अब यहाँ जो भाष्य में है यहाँ जगत तो और ब्रह्म का सामानाधिकरण कहा शब्द तो नहीं लगाया ना कठिनाई से लगाना हो तो ऐसा कह सकते हैं जगत बोधक शब्द सर्वभूत और ब्रह्म बोधक शब्द आत्मा का सामानाधिकरण संभव होने पर है ना क्या जगत बोधक शब्द शब्द सर्वभूत और ब्रह्म बोधक शब्द आत्मा का मतलब क्या है की स्वभूत और आत्मा का सामानाधिक्रण संभव होने पर क्या कहा जा सकता है स्वभूत और आत्मा का ऐसा कठिन क्यों करना अच्छी तरह लगा लो जगत और ब्रह्म का सामानाधिकरण संभव होने पर यहाँ सामान का अर्थ कर लो अभेद तो क्या करेंगे जगत और आत्मा शब्द का अर्थ क्या है ब्रह्म तो जगत और ब्रह्म का सामान अधिकरण सुनो श्रुति सुन। पर थोड़ा ध्यान देना क्या था स्वतंत्र ईश्वर और स्वतंत्र जगत का अध्ययन जानने वाले को तथा एकत्व का कर अनुसंधान करने वाले को जब सभी भूतों से विशिष्ट आत्मा का अनुभव होने लगा यही है ना इन सब ध्यान देना सर्वान भूतानी आत्मा एवं सभी भूत आत्मा ही हो गए सभी भूत शब्दार्थ तो यही ना सीधा अब सभी भूत आत्मा ही हो गए थे सभी भूत तो हमेशा आत्मा ही थे तो ऐसा होने लगा सब तरह भूत का उसे विशिष्ट था लेकिन सीधा अर्थ क्या सुनाई देता है सभी भूत आत्मा हो गए सभी भूत आत्मा आत्मा कौन हो गए भूत सभी भूत, तो भूत का अर्थ क्या है जगत तो आत्मा कौन हो गया जगत आत्मा कर ब्रह्म में, तो ब्रह्म कौन हो गया जगत जगत ब्रह्म हो गया जगत क्या हो गया तो यहाँ पर जगत और ब्रह्म का अभेद कहा गया है ध्यान देना जगत का अर्थ है जगत विशिष्ट ब्रह्म जगत कर्थ है जगत विशिष्ट जगत का क्या अर्थ है पता ही समझ में जब कहा जाए जगत और ब्रह्म का अभेद है तो इसका क्या सिद्धांत जगत विशिष्ट और ब्रह्म का अभेद है जगत तो और ब्रह्म का अभेद क्या मतलब हुआ? जगत में ब्रह्म का यही अब लगाइए की यहाँ भाव से जगत और ब्रह्म का अभेद संभव होने का जगत और ब्रह्म का अभेद संभव हाँ तो ये जो है न किसका अभेद और ब्रह्म का। और कैसे कैसे बोलो तो जगत नहीं मतलब किसका तो जगत मतलब जगत और ब्रह्म का अभेद का मतलब है जगत विशिष्ट का और ब्रह्म का अभेद तीन किस रीति से कैसे से रात भाव, भाव से अभेदाय शनि रात भाव से क्या संभव है अभेद हाँ सामान का अभेद कर लो तो सामान यहाँ शब्द का है नहीं अर्थ का है अर्थ का सामानाधिकरण अभेद है ठीक है तो जगत और ब्रह्म का अभेद सम्भव होने पर कैसे से। शरीर आत्म भाव ऐसी शरीर आत्मभाव ऐसी जब मानेंगे तो जगत का जो है ना, तब फिर जगत का क्या होगा जगत शरीर वाला शरीर आत्म से ऐसी प्रसिद्ध है नहीं शरीर आत्मभाव श्रुतियों में प्रसिद्ध है जैसे सुनो अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा तैत्रीयरण है अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा दो है ब्रह्म सर्वात्मा कौन है तो सर्वात्मा का लक्षण श्रुति क्या कहती है अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा पद की व्याख्या श्रुति हम कर रही है क्या कर रही है अंतः प्रविष्टा शास्त्रा कि जनानाम, अंतः प्रविष्टा शास्त्रा कि लोगों के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला लोगों के अंदर अंदर प्रविष्ट होकर अब देखना थोड़ा अब ये कहना राजा शासन करता है कि नहीं करता है रास्ता तो राजा भी होता है लेकिन अंदर प्रविष्ट होके तो करता है क्या तो अंता प्रविष्टा कहने से राजा का ग्रहण नहीं होगा और ये आकाश को नहीं है कि कहते हैं ना? तो आकाश तो है पृथ्वी आदि की अपेक्षा तो बिहू है लेकिन वो बिहू होने से क्या अंदर भी प्रविष्ट है लेकिन वो शास्त्रा है क्या तो आकाश की याद होती तो अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले को क्या कहते हैं परमात्मा परमात्मा अंदर प्रवेश करके तो इस तैत है और गृह को उपनिषद है ना उसमें ये पृथ्वी शरीरम यसे आत्मा शरीरमी शरीर यसे आप शरीरम ये जाइस बार वहाँ पर दोहराया गया है शरीर आत्मा को कितने बार बाईस बार दो स्मृति में तो शरीर आत्मा श्रुति प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण में जगत सर्वम शरीरम में संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है शरीर से बताया है शरीर आत्मा श्रुति ऐसी सिद्ध है इतना मानते हैं न अच्छा अब जब शरीर आत्मा श्रुति से सिद्ध है तो शरीर वा चप किस कहेगा ने शरीर को शरीर को कहेगा तो शरीर को नहीं कहेगा नहीं मानते शरीर को कहता तो शरीर को कहते हुए शरीर वाले को भी कैसे यही प्रश्न है शरीर को कैसे हुए शरीर वाले को कहेगा तो वो कैसे कहेगा अब जैसे देखिए उसके लिए अपना कर्माण है या नहीं अब देखो ना ये लोक व्यवहार ही प्रमाण है प्रतिदिन का प्रतिदिन का लोक व्यवहार ही है ना लोग व्यवहारिक जो कोई कहता है ना कि की क्या है कि मैंने भगवान का साक्षात्कार साक्षात्कार हम कियाते है चलो ये मतलब जो लौकिक प्रयोग है ना लौकिक प्रयोग जैसे देखना आम जाना क्या है आम जाना इसका क्या होगा मैं, जान मैं जानता हूँ जानता हूँ तो मैं से किसको ले रहे आप आप शरीर को भी आत्मा को शरीर तो नहीं जानते ज्ञान तो शरीर को नहीं होता आत्मा होता है ना। तो मतलब आम नाम जाना इस लोक व्यवहार से क्या सिद्ध है ज्ञाता आत्मा क्या सिद्ध है ज्ञाता आत्मा अच्छा और सुनो जैसे इस स्थूलो हम फिर सो हम मैं इस स्थलू मैं फिर सू ऐसा लोक व्यवहार ज्ञानी अज्ञानी सब करता है ज्ञानी भी यही व्यवहार करता है अज्ञानी भी वही व्यवहार करता है जो देहात्म बुद्धि वाले अज्ञानी है तो इस फूलों अहम इस व्यवहार से वो किसको फूल मानते हैं देहात्मवादी जिसके यहाँ देह और आत्मा का भेद है इस फूलों हम तो वो अपने को फूल मानते हैं मैंने शरीर आत्मा को पता सुनिए लेकिन जब कोई पंडित आदमी विद्वान आदमी यही लोग व्यवहार करता है इस फूलों अहम तो उसका क्या थी? चरीज़, चरीज़। नहीं नहीं नहीं में डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम पतले हो गए हम मोटे हो गए हमको बुखार आ गया डॉक्टर के पास जाकर कोई ये बोलेगा कि मेरे शरीर कट गया है मैं नहीं कटा नहीं, नहीं, नहीं वो तो उसका कटाऊ गया, नहीं गया वो सुना है अच्छा चलो श्री कृष्ण के देहात्म बुद्धि निवृत है की नहीं निवृत है बताइए अच्छा श्री कृष्ण की देहात्म बुद्धि निवृत है अब देखिए उन्होंने क्या कहा भगवान ने ये गंगा को बोलो स्रोत जानुवी स्रोत जानुवी कि मैं स्रोत स्रोत क्या है नदी नाम नदियों में मैं जानुवी हूँ वृक्षा नाम अस्वत्थो अहम वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ तो ये भगवान की देहात्म बुद्धि हो गई है की तो अब ये बताइए तो वो क्या अपने को जड़ जड़ अस्व वृक्ष कह रहे हैं क्या अपने को लोग भी के साथ लीजिए की वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ भगवान गह रहे तो इसका क्या मतलब हुआ मतलब क्या हुआ कि अस्वत्व का अंतर आत्मा अस्वत्थ का और सरसाम असमी सागरा तो वहाँ सागर ये जो जल में वपू है तो जल वो जड़ चेतन की एकता है क्या भगवान जड़ चेतन का जैसे भगवान अपने बोल रहे हैं ना सरसा मसमी सागरा कि मैं सरोवरों में मैं सागर हूँ सरोवरों में कौन हूँ सागर हूँ आपका जड़ जल है वो अपने को कह रहे हैं हो जड़ जल मतलब सागर शरीर वाला मैं तो। सागर शरीर वाला नहीं। अब श्री किशो को तो देख दो अच्छा चलिए अब जो है ना हंत पे प्रवक्ष्यामी भगवान कहते हैं क्या कहते हैं हंत पे प्रवक्ष्यामी प्रवक्ष्यामी क्रिया का करता कौन है दिव्य में हाँ तो वहाँ पर बोलने वाले श्रीकृष्ण की वाग इंद्री है हुँ? वाग इंद्री है, तो है कि भगवान क्या कहते हैं मैं बोलता हूँ मतलब क्या है की शरीर बोल रहे हैं ना तो ये तो श्री कृष्ण के प्रयोग से बोलने वाला और आत्मा ही है आत्मा तो करता है ये तो आस्तिक आस्तिक लोग मानते हैं ना जो दे से भिन्न आत्मा को मानते हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा कर्ता है ऐसा और जो आत्मा को मानने वाले भी शांक और शांक्र में आत्मा कर्ता नहीं माना जाता शांक में शांक्र में आत्मा कर्ता नहीं मानी जाती है तो उनके अनुसार जो है ना क्या कहना चाहिए श्री कृष्ण को कहना चाहिए की मेरा शरीर बोलता है क्या कहना चाहिए मेरा ऐसा कहा भगवान ने सुन लो तो मत के अनुसार आत्मा करता है क्या नहीं नहीं करता है तो उनके अनुसार श्री कृष्ण को क्या कहना चाहिए मेरा मुख बोल रहा है मेरा शरीर बोल रहा है मेरा मुख बोल रहा है यही कहना चाहिए मेरा ऐसा तो नहीं कहा क्यों नहीं कहा क्योंकि मतलब क्या है कि वो शरीर और वाला पर शरीर ही भूखे तो अंतरात्मा परमात्मा भी माना जाता कहा शांत भी क्या है सबका अंतरात्मा परमात्मा है लेकिन वो नहीं नहीं। भी यही कहते हैं सबका अंतरात्मा परमात्मा है सब तो है उनका भी यही कहना सबका अंतरात्मा परमात्मा है सब कुछ फिर उनका ये तो बात अलग है सर्वांतरात्मा तो कहते ही है ना अब कैसे कहना कैसे संभव ये उनसे जागरणित हो सबका अंतरात्मा परमात्मा है ऐसा तो कहते हैं ना ऐसा तो कहते हैं तो, हाँ। तो अब देखना आप भागवत वगैरह पढ़कर देखो ना सब पढ़ कर देखो बड़े बड़े ज्ञानी जैसी भी इसी लोग व्यवहार करते हैं है ना ज्ञानी जैसी भी लोग व्यवहार करते हैं तो अब जिन्हें श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नदियों में मैं क्या हूँ गंगा हुई नदियों में मैं क्या हूँ जब उनकी देहातुड़ित हो गई है तो फिर वो जब कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है की वो गंगा शरीरक है गंगा शरीर से विशिष्ट है बताइए अब जैसे कपिल क्या है किसी है ना तो वहाँ पर सिद्धा नाम कभी लोग नहीं सिद्धा नाम अब जो जबित क्या कहा है कि द्वादश सूर्य होते हैं ना जब द्वादश सूर्य होते हैं हर एक महीने का एक एक सूर्य होता है तो वहाँ पर क्या कहा है भगवान ने आदित्य नाम हम विष्णु तो बारह आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णु है तो वो विष्णु का अंतरात्मा या विष्णुष्णु का शरीर तो वहां भी शरीर पर शरीर हो गई रहा है और, का, और क्या है यम सही हम संयम करने वालों में मैं यम हूँ यम मतलब यमराज हूँ तो वहाँ भी संयम करने वालों में मैं यम हूँ तो मतलब पूरे संसार को कौन बने बस में रखा है एह? पूरे बस में वो कोई भर सकता है जब जायेंगे तब खत्म भर देंगे किसी की ताकत तो न यम रेल कर दिखाए अच्छा तो वहाँ भी यम शब्द जो भाई के किसको कह रहा है यम के थे थे थे हाँ, करने वालों में यम तो ये जो है जिनकी देहात निवृत्त नहीं हुई है तो उनको छोड़ दो श्री की बातों को ले लो ऐसा जो है ना वो तो सिद्ध है और ये जैसे ये ये अयम गहू जो बोलते हैं ना इम गहू गो शब्द तो दोनों का बोधक है ना इम गहू को या एयम गहू का तो यहाँ भी गोत का बोधक गो शब्द जो है ना गोत्र को कहते हैं उससे विशिष्ट का बोध कराता है तो वैसे ही समझ तो आप लेकिन विशेषण तो ले। का बोल कराते होंगे आश्चर्य तक का बोल कराता है आतोक व्यवहार से भी सिद्ध है और वी सिद्ध हो वृत्ति कहते हैं विशेषता हैं हाँ ये शक्ति वृत्ति है तो इसको अपर वसान वृत्ति कहते हैं जो आत्मा तक बोध कराती है चलिए शरीर भाव से जगत और ब्रह्म का अभेद संभव होने पर क्या संभव होने पर अभेदेद शब्द का अर्थ क्या है जगत और वास्तव शब्द का सामाना संभव होने पर तो जगत और ब्रह्म का सामानाधिकरण कैसे संभव हुआ बोलो शरीर आत्मा से और शरीर आत्मा जो है ये लोक की रीति से सिद्ध है किससे सिद्ध है लोक वेद की की रीति किस प्रकार की वो मनुष्य वहां ना, जो है ना में, में आया है रामचंद्र क्या कहते हैं को मानता मतलब दशरथ पुत्र मानता हूँ क्या मानता हूँ दस पुत्र मानते लोगों के देहात को दिनिग्रित हुई तो नहीं हुई करके आते है तो यानी जाके नहीं नहीं जो, तेस जो पहले, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध है वहां प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए जो सिद्ध है वहां लोग व्यवहार देना चाहिए नहीं सब जितना संभव उतना सब दे देना चाहिए जितना संभव उतना सब प्रमाण दे देना चाहिए जब लोग व्यवहार से जो सिद्ध है तो उसको वही समझा देना चाहिए अब जो लोग सोचे कि भाई शास्त्र ऐसी क्या मतलब है उनको कुछ व्यवहार में आना चाहिए व्यवहारिक अंग होना चाहिए तो पहले तो लोक व्यवहार से ही बताने पर जल्दी समस्या व्यक्ति और लोक व्यवहार से तो जो स्थिति ना हो तो बात बताइए उन्हें जितनी ज्यादा बता सको उतना बताओ प्रमाण शास्त्र प्रमाण देने में नियम है पहले श्रुति को प्रमाण देते हैं फिर स्मृति का देते हैं नियम है श्रुति पहले फिर स्मृति स्मृतियों में क्रम है मनुवादी स्मृतियाँ है तो पहले मनुवादी स्मृतियाँ फिर इतिहास फिर पुराण पुराण का नंबर आखिर में आता है सबसे ये सभी क्रम है इतिहास मतलब रामायण महाभारत रामायण और महाभारत इतिहास का ऐसा तो भी कम उसमें बताने में। से जल्दी समझते हैं है ना आजकल के लोग तो ये विचार करते हैं व्यवहारिक दर्शन कौन सा है ना लोग व्यवहार में आने व्यवहारिक दर्शन कौन सा है तो सांकर मत की अपेक्षा और विशिष्टता को लोग व्यवहारिक कहते हैं ऐसा कुछ मतलब अवसर होता है अनेक नहीं है ऐसा अब देखिए तो, तो इन पक्षों का बहिष्कार करना चाहिए हम फिर एक बार बताना चाहते हैं कि इसका सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है कि सभी भूत आत्मा ही हो गए सभी भूत मतलब जगत ब्रह्म ही हो गया जगत तो किसका अभेद कहा जा रहा है जगत जगत का, का जगत का मतलब हाँ बात है समझ में तो उसी बात को लेकर कह दिया की शरीर आत्मभाव से जगत और ब्रह्म का सामना अधिकार संभव हो गया जगत और ब्रह्म का अभेद सम्भव हो गया ठीक है सामाना कर अभी कर अभी ये जो पक्ष थे ना वो जो कल बता रहे थे टीका में उसी टीका में आ जाइए उसको हम दोबारा ध्यान देने को ठीक से समझे ना समय लगे तो कोई बात नहीं सब महत्वपूर्ण बातें हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि समय की कोई चिंता नहीं क्योंकि लोग दस दस साल पढ़ने पर भी सामना निगढ़ के लक्षण नहीं समझ पाते हैं अच्छा अत्र के यहाँ पर कुछ लोग कर क्रिया गेचित करता है क्रिया कौन है बोलो आहू है ना वाक्य की अनुच्छेद के समाप्ति में तथा यहाँ क्या त्याह कुछ लोग कहते हैं क्या सर्वाणी भूतानी आत्मा एवं भूत यहाँ पर बात करने के लिए सामाना कहा गया है बात करने के लिए अभेद कहा गया है अभेद क्यों कहा गया है बात करने, करने के लिए मतलब निषेध करने के लिए बात करने के लिए तो जैसे तो बात करने पर क्या होगा क्या आत्मा एवं सर्वाणी भूतानी आत्मा ही सभी भूत हैं, आत्मा ही सभी भूत अर्थात आत्मा से अतिरिक्त सब आत्मात्ता सर्वाणी न संति सर्वाणी सर्वाणी भूतानी आत्मा से अतिरिक्त सभी भूत नहीं है इसके अर्थ या अर्थ है किसका ये अर्थ हुआ बोलो निखित हुआ के कार्य वो बोलगा सर्वाणी भूतानी आत्म इसका तथा क्या क्या तथा और वैसा होने पर कैसा तथा क्या है ना क्या कथा और वैसा पर, मतलब होने पर मतलब बाधार से सामाना होने पर बाधार से तथा वैसा होने पर मतलब बाद के लिए सामान होने, होने पर क्या कहते हैं बाद के लिए सामान होने पर क्या अर्थ है कि इस, आत्मा ही सभी भूत हैं आत्मा से अतिरिक्त सभी भूत नहीं आत्मा ही सभी भूत हैं आत्मा से अर्थात आत्मा से अतिरिक्त सभी भूत नहीं ये अर्थ हो गया कब बाद के लिए सामानिगृहण होने पर इसको दृष्टांत से समझाते हैं जैसे कि स्थाणु को क्या समझ रखा था नहरे में चोर और जब अंधकार निगमित हो गया जिनमें देखा तो क्या समझ में आया चोरा पर क्या हुआ कि प्रयोग होता है चोरा भाई रात में जिसको चोर समझाता था वो स्थाणु है चोरा स्थाणु है चोर समझी गई वस्तु क्या है तो चोरा स्थाणु का क्या अर्थ है स्थाणु एवं यह स्थाणु ही है यह चोर नहीं है ये अर्थ हो गया या स्थाणु ही है चोर नहीं है ये किस वाक्य का बोलो चोर है स्थानों का है ना तथा उसी प्रकार यहाँ भी कहाँ भी ऊपर जो आया ना ये दृष्टान्त है सर्वाणी भूतानी आत्मा भूत है। इसका क्या अर्थ है बोलो आत्मा दे लिए दे लिए हाँ आत्मिक तो यहाँ पर बाद सामान अभिक्रण हुआ अब ध्यान देना जो बार बाघ सामानाधिकरण की स्थिति दृष्टांत में देखो एवं अयम एव अः लगाया गया और ना न चोरा में ना लगाया गया तो शब्द का जो अर्थ किया गया है उस उससे अर्थ जोड़ने के लिए अलग से शब्द जोड़ेंगे तो अलग से जो अर्थ आया वो तो लखना पेगा है ना सर्वाणी बुटानी रुक जाओ सर्वाणी भूतानी आत्मा नहीं मतलब सर्वाणी आत्मा मतलब आत्मा आत्मा है है वो सर्वाणी भूतानी हाँ ठीक नहीं ये बोल रहे ना आत्म आदम्यतिरिक्ता सर्वाणी भूतानी न सह व्यतिरिक्ता सर्वाणी भूतानी तो अर्ध तो लगाने के लिए कुछ पद अलग से जोड़े जा रहे हैं अध्ययन दिया जा रहा है तो ध्यान देना अर्ध जो लग रहा है तो उसमें क्या है? ये अर्ध जो है तो बाद सामानाधिकरण में लक्षणा करनी पड़ती है इसलिए ठीक नहीं लग जाएगा नहीं। और जो शरीरवाचक शब्द जब शरीर ही को कहते हैं तो शक्ति वृत्ति से ही कहते हैं वहां लक्षणा नहीं रहेगा अच्छा अब चलो तो ये इस ध्यान देना संगणी भूतानी आत्मा व्यास हो गया कि सभी आ, आत्मा ही सभी भूत है आत्मा से सभी भूत नहीं है ये हो हो गया mm -hmm. गया क्या आत्मा ही तो सभी भूत है, है आत्मा से अतृत्व सभी भूत आत्मा कत कुछ नहीं है यही वास्तव मंत्र कह रहा है आत्मा हाँ आत्मा ही क्या आत्मा, भूछा, आत्मा, भूछा, आत्मा, भूछा, आत्मा, भूछा। आत्मा ही सभी भूत है मतलब आत्मा अध्यक्ष तो कुछ नहीं है आत्मा भूत अध्यक्ष है। है। ये मतलब हुआ चलिए और ये अब ये मत दो मत आएगा द्वैतवादी का मत अन्यू नरपति एवं सर्वे लोग कहा राजा ही सभी लोग हैं राजा ही क्या है लोक का तुजन किया था ना राजा ही सभी जन है राजा ही अब ध्यान देना की राजा के अधीन सभी जन है तो क्या कह राजा ही सभी जन है ऐसा ध्यान देना राजा के अधीन जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको कहते हैं तो राजा ही है राजा के अधीन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको क्या कह देते राजा ही सभी लोग है या सभी लोग राजा ही है इसके समान एकदम औपचारिकम सामानाधिगरण या औपचारिक सामानाधिगरण है कौन सा सामान अधिकरण दिखना औपचारिक है नहीं ये तो दृष्टान्त नहीं थी, थी आत्मा, आत्मा कि हाँ, है की सर्वाणी भूतवानी आत्म ये सामान्य अधिकरण औपचारिक है किसके समान नरपति सर्वे लोका के समान तो इसका क्या अर्थ है क्यूँकी क्योंकि हाँ इसका अर्थ है कि नरपति अधीना सर्वे जना की राजा के अधीन सभी लोग है ये अर्थ है तो वहाँ भी राजा के अधीन सभी जन है ये अर्थ है किस वाक्य का है ये नरपति यो सर्वे लोग उत्तर वर्ष तो उसके असमान यहाँ भी मतलब इस मंत्र में परमात्मा अधीनानी सर्वाणी भूतानी उसका क्या हो गया परमात्मा की अधीन है किसका अर्थ है सर्वाणी भूतानी कि परमात्मा के अधीन सभी भूत हैं ठीक है बात है संक्रमण की अपेक्षा तो ठीक है लेकिन इससे शरीर आत्मभाव का पता चलता है राजा प्रजा की तरह पता चलता है राजा और उसकी अधीन प्रजा तो अंदर लेकर के वो शासन कर रहा है नियमन कर रहा है इतना तो स्पष्ट नहीं हो रहा है ना ये हो गया आपका कौन सा पक्ष औपचारिक सामाना लेकर आए तीसरा पक्षी देख ना अगर पक्षी है घट सराव आ हाँ। सराव कहते हैं ना मिट्टी की परही कहते हैं नहीं मिट्टी हाँ। हाँ। क्या कहते हैं इसको तो एक कुल्लड़ होता है ना पानी पीने का तो भोजन करते हैं मिट्टी की टकोरा क्या वही है ना वही है। तो अपरे, अपरे जो में है उसको कहेंगे मृत पिंड और उसी से क्या बन जाएगा मृत पिंड से घट बन जाता है सराव बन जाता है घट सराव वादी सभी मृत पिंड ही है इसके समान तो घट सराव और मिट्टी ये सब एक द्रव्य है ना एक ही मृति है ना सब एक ही द्रव्य पूरे है जैसे क्या है कि मिट्टी और सोने में भेद है वैसा भेद है क्या नहीं। है, एक ही है की घट तराव वादी सभी मृत पिंडी है इसके सबंध जगत और ब्रह्म का एक द्रव्यत्व जगत और ब्रह्म सर्वथा एक है जगत और ब्रह्म सर्वथा तो एक द्रव्यत्व की कल्पना करके परिकल्पियों का क्या है कल्पना करके ये सामानाधिकरण है की मतलब सभी बिल्कुल एक है लेकिन ध्यान देना ब्रह्म जगत का कारण होने पर भी जगत से भी लक्षण ब्रह्म है जगत से हाँ इसलिए ये मत नहीं माना जाता है सर्वथा एक एक मानते हैं घट सराववादी सभी मृत पिंडी है इसके सबान जगत और ब्रह्म के एक द्रव्यत्व की कल्पना करके ये, इस सामानाधिकरण का निर्वाह करना चाहिए इस सामानाधिकरण का सामानाधिकरण का निर्वाह करना चाहिए इसी अध्यक्ष ऐसा कहते हैं तो तीन मत हो गए ना अच्छा ये किसका ये ये यादव प्रकार तो भास्कर ये कुछ स्वामी के पहले के लोग हैं है तो, तो ये समझिए भास्कर से कुछ मिलता है पूरा तो नहीं कह सकते नि दूसरा जाता दोनों ही विरोधी बातें दोनों मान रखे थे हाँ। थोड़ा विरोध विरोध जैसा ही है पर ठीक है ठीक है उनके हिसाब से क्यों आद्विक नहीं है और सब कुछ उसी में है तो विशिष्ट भी होने आगे देखेंगे पार्ट अपना अद्वैत शब्द जो है ना अद्वैत शब्द में नए समास कि नहीं है द्वैत का अभाव द्वैत का अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान का कारण होता है तो द्वैत बिना अद्वैत भी नहीं हो सकता है है ना? चलिए, <laughs> आगे देखना <laughs> पंक्ति देखिए यहाँ पर आप कहाँ चल रहा है ये, हाँ पंक्ति देवो वाहम इत्यादि प्रयोग के समान वक्य इत्यादि लोक प्रयोग के समान इत्यादि वाक्य प्रयोग के समान इत्यादि या वाक व्यवहार इत्यादि वाक प्रयोग के समान लोक वेद की रीति से शरीर आत्म भाव संबंध से जगत और ब्रह्म का अभिस्तव होने पर जगत और ब्रह्म का बात पक्ष उपचार पक्ष और स्वरूप ऐक पक्ष तीसरा पक्ष जो था ना मृत पिंड और घट सराव आदि का ये स्वरूप ऐक पक्ष स्वरूप एक आदि पक्षों का बहिष्कार करना चाहिए क्या करना चाहिए बहिष्कार बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि इनमें ठीक नहीं है इनमें लक्षणा करनी पड़ती है ऐसा अब देखना मूल में तो शरीर आत्म से सामाना निगरण यहाँ पर माना गया है अब देखिएगा तो अब सुर्ति से क्या है जीव ईश्वर का भेद भी कथित है शरीर आत्मभाव संबंधी सबकी संगति लगती है शरीर शरीर आप भाव संबंधी का आधार है, है है ही ये ये समझ अब ये गीता में भी है ना, क्या इसमें देखना, परमात्मी चुदारिता यो तीनों लोक प्रियम आविश्य तीनों लोग यहाँ प्रसंगानुसार है कौन बदक्त अच्छा क्षरवाणी अच्छा, भूतानी अच्छा ठीक है मतलब ये तीन ले लेना अचेतन बद्ध मुक्त है ना जो लोकत्रियमाविष्ट है अचेतन शक्ति और बद्ध मुक्त आत्माएं, जो तीनों या क्या यह लोकत्रियमाविष्ट तीनों लोकों में प्रवेश करके विभरती अव्य ईश्वर अव्य ईश्वर इनको धारण करता है इनमें प्रवेश करके प्रवेश करके धारण करता है तो प्रवेश करके कौन धारण करेगा आत्मा कौन धारण करेगा तो गीता की इस वचन से भी ये क्या सिद्ध है प्रवेश करके धारण करते हैं तो उससे क्या सिद्ध है सही सिद्ध है और अपृथक सिद्ध विशेषण गीता के किस वचन से सिद्ध है न नया तरह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो। मेरे बिना बिना हो उनके बिना नहीं मतलब उनसे उनसे पृथक नहीं है मतलब कुछ भी उनसे सब अप्रथक है उनसे पृथक कुछ नहीं है तो शरीर शरीर या अपृक सिद्ध विशेषण गीता के इस वचन से सिद्ध है ऐसा अभी देखेंगे तत्र है ना मंत्र में तत्र कहते तथा तब कब जब क्या है कि सर्व भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव होने लगा या सभी जगत से विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा तो जब ब्रह्म का अनुभव होगा तब शोक होगा जिस वस्तु में क्या है कि संसारिक वस्तुएं जिनमें राग द्वेष होता है राग द्वेष जिन वस्तुओं से होता है उनका अनुभव होने पर शोकमोह होता है और ब्रह्म का अनुभव होने पर शोकमोह होगा तदा कर मोह मोह क्या है तो ये ध्यान रखना शोक मोह की निवृत्ति का उपाय यही है कि हमेशा परमात्मा का अनुभव होता रहे और परमात्मा के अनुभव के लिए ये क्या करना पड़ेगा एकत्व का अनुसंधान करना ये स्वतंत्र ईश्वर और परतंत्र जगत का भेद समझ ले ठीक से और फिर एकत्व का अनुसंधान करने पर क्या होगा कि जब वैसा वो, वो होने लगेगा तब शोक और मोह नहीं होगा मोहा करके क्या करते हैं स्वतंत्र आत्म भ्रमा है ना स्वतंत्र आत्म भ्रमा कि अपनी मतलब अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का धर्म अपनी आत्मा का स्वतंत्रता का ध्यान हाँ, देना स्वतंत्र आत्म आत्मधर्म ये क्या है आपका मोह मोह, स्वतंत्र आत्म आत्मध्रम आदि रूप मोह संभव नहीं है मोह यहाँ पर किसको कहा स्वतंत्र आत्म आत्मा स्वतंत्र आत्म धर्म का मतलब क्या हुआ अपनी आत्मा को स्वतंत्र देना आ, अपनी आत्मा को स्वतंत्र समझना ये क्या है आपका एक मुंह है से अपने थोड़ा अंतर आप देखो पृथक और भेद में जैसे देखना कि ये देखिए ये हस्त और पुस्तक हस्त और पुस्तक इन दोनों का भेद है ना भेद है ना? और हस्त से पुष्प पृथक भी है और हस्त से पुष्प भिन्न भी है ठीक है लेकिन ध्यान देना पुष्प में गंध रहती है तो पुष्प में गंध रहती है तो गंध और पुष्प का भेद है कि नहीं है लेकिन गंध पुष्प से पृथक कहीं रहती है अपृथक है ये इसे देखना गंध किसम रहती पुष्प में अब देखिए हमने बताया ना हस्त है वो पुस्तक का भेद है और यहाँ से भिन्न कौन भी है तो पुस्तक और यहाँ तो पर भेद दोनों तो है अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पुष्प में गंध रहती है तो गंध और पुष्प भिन्न है की नहीं है, है। तो गंध का भेद में है और पुष्प का भेद लेकिन ध्यान देना की वो गंग पुष्ट ऐसी पृथक कहीं रहे तो कैसे है अपृथक सिद्ध है कैसे है वो कौन? हाँ तो ये यही है सिद्धांत में क्या है चेतन अचेतन जो ब्रह्म के विशेषण है ये भ्रम से कैसे अपृथक सिद्ध है ये भी ध्यान रखना अपृतक भाव गई है, है यहाँ पर इसको कहते हैं अपृथक सिद्धि संबंध अब तो यहाँ पर ध्यान देना अपनी स्वतंत्र आत्मा का भ्रम मतलब अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का भ्रम और अपने पृथक होने का भ्रम अपने आदि करते हैं पृथक सिद्ध होने का आ, कि कि वही स्थित है अपनी आत्मा के स्वतंत्रता का भ्रम तथा अपनी पृथक सिद्धि का भ्रम तो स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि रूप मूल संभव नहीं है तो जब अपने को स्वतंत्र नहीं समझेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी कोई समस्या आएगी ही नहीं कहा सो कहा और अशोक कैसे हो सकता है है ना तो ध्यान देना ये देखिए आगे पर विभूति भूते भूत है सर्वस्वी पर परमात्मा है ना परमात्मा की विभूति भूत करते कर विभूति रूप परमात्मा की विभूति रूप कौन है सर्वस्वीन करते संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत क्या है परमात्मा की विभूति है अविभूति का अर्थ है नियाम्य वस्तु है ना नियाम्य वस्तु की परमात्मा की विभूति रूप संपूर्ण वस्तु में यदि कोई वस्तु अपनी है तो उसमें ममता होती है अपनी में अब पूरा जगत भगवान का है अपना कुछ नहीं पूरा जगत भगवान का है तो आप किस ममता करेंगे कि परमात्मा की विभूति रूप संपूर्ण जगत में ममता के अभाव की सिद्धि होने से किसकी सिद्धि हाँ ममता के अभाव किसने ममता का अभाव सभी, सभी जगत में और जगत कैसा है वो हाँ परमात्मा की विभूति रूप संपूर्ण जगत में ममता के अभाव से होने से ममता का अभाव जब ममता का भाव हो जाएगा ना ममता का अभाव से होने से ममता के कारण ये सब होता है ना पुत्र मरण और राज हरणा तो वो अपील पुत्र मरण कहते है। हैं गृहस्थ व्यक्ति को सबसे प्रिय पुत्र होता है ऐसा सुना है मैंने पुत्र मरण और राज्य के हरण आदि में कोई शोक नहीं होता है क्यों कैसे ममता के अभाव से भाव। पे? का से तो क्या है कि की सभी में ममता का भाव हो जाएगा तो अपने पुत्र में भी ममता का भाव सिद्ध हो जाएगा पुत्र तो का मरण और राज्य के हरण आदि में भी कोई शोक नहीं होता राज्य का हरण हो जाए तो भी शोक नहीं होगा पुत्र मरण के लिए तो ऐसा ये हनुमान प्रसाद पोता थे गीता तो इनके भक्तों में एक थे कोई राजस्थान के कोई मरवाड़ी भक्त थे और उनको राम नाम के आड़तिया कहा जाता था उनका यह स्वभाव था कि रजिस्टर रखे थे और खूब नाम जपते थे भगवान का राम नाम और जिसके पास जाते थे बोले आपको इतने लाख इतने दिन में जप करना है और इसने दस्त करके दस्त करा देते थे और बोले इतने समय में नहीं जबकि फिर आएंगे तो ब्याज लगा देंगे तो आपको जब करना पड़ेगा महात्मा गांधी से भी दस्तक करा लिया जाकर इन्होंने हाँ तो इतना जब करके देना हम हिसाब ले आएंगे कितना करते हो यही उनका काम था और अच्छे गणित पर उनका उनका ये, ये मुख्य व्यापार यही था राम नाम करना कराना, तो उनका एक मात्र पुत्र था पुत्र उनका उसका विवाह हो गया और विवाह के बाद में पुत्र मर गया ये उस समय घर में ही थे तो जब पुत्र मर गया ये समाचार फैल गया सब जगह तो इन्होंने क्या किया स्नान किया स्नान करके खूब बढ़िया जो है ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए जो कभी कभी कपड़े पहनते नहीं थे और पैरों में खूब घुघरू बांध लिया और खूब सच धज करके और जो उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे ना तो नाचते हुए और वादे वो क्या बजाते ना हटते करताल बजाते हुए नाचते हुए सांसने के लिए तो लोग उनको समझे पागल <laughs> हो गए पागल हो गए लोगों ने यही समझा अब पागल हो गए तो बाद में से पूछा गया क्या तो बोलिए दिमाग खराब हो गया तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है जिसकी वस्तु थी उसके पास चली गई तो खुशी की बात तो खुशी से जिन्हें तीधी बार बोल दिया कहना गरल है लेकिन आता है तो वो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं ये हनुमान प्रसाद पोदार के इसमें ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है और जो अयोध्या में जिनका रहना रहा है जब बना दास एक महात्मा हुए हैं पढ़े लिखे नहीं है निरक्षर के पढ़े लिखे नहीं थे या एक दो तक पढ़े होंगे ऐसे ही कुछ होगा ज़्यादा पढ़ाई थी नहीं होगी या एक दो अच्छा हो सकता है पढ़े महाराज जी ने हमको बताया था कि हमारोध्या आए थे पर हमको बोलते हम ठीक नहीं आता है उसके शिक्षा के बारे में महाराज जी ने बताया था तो उनका भी क्या था वो अंग्रेजों की में नौकरी करते थे उनका भी एक पुत्र था और पुत्र मर गया तो उसके संस्कार के लिए अयोध्या में आए सभी उपाय उनका घर था और आए तो उसका संस्कार कर दिया और बोले कि बस खुश हो गए बोले एक एक जगह मोह तो की शंका थी और भगवान ने खत्म कर दी अब सब जिम्मेदारियाँ टूट गई अब भजन करने में तो वो उन्होंने के मन में भरत जैसा भाव आया कि भरत जी चौदह वर्ष तक अयोध्या के बाहर रहे तो भगवान आगे मिले तो इसी भाव से वो बाहर रहने लगे अयोध्या हाँ कुछ जी भी मत तो बस्ती से थोड़ा बाहर भजन करने लगे चौदह वर्ष साधना की और भगवान रामचंद्र का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ वो कहीं मांगने याद नहीं जाते उनको लोग मुराव समझते थे मुराव कहते हैं जो लोग सब्जी अब्जी बोते ना खेत में उनको मुराव भी समझते थे कि उनके खेत में ही वो रहते थे वही जो सब्जी अब्जी देते थे खा लेते थे वही उनका दर्शन हो गए बना, बना दास नाम उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे उमोधक रामायण है उनकी और उनका बहुत अच्छा ग्रंथ है विश्वरम संभार ये बहुत बैराग वक्ति को बढ़ाता है मिल जाता है अभी वही और ये वहींते थे अयोध्या तो में एक जगह है स्वर्ग द्वार है विस्मरण सम्हार ये साधक को जरूर पढ़ना चाहिए डॉक्टर सावित्री सिंह रहती हैं तो उनसे उन मिल जाएगा उनके परिवार का ही भाई भतीजे का कुछ परिवार है वो तो मतलब इनको भगवान के प्रत्येक दर्शन हुए हैं और ये में हमने बताया काम का के में हमने बताया नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं एक भक्तमाल तो की प्रसिद्ध है एक भक्तमालभा रघुरास सिंह रीवा नरेश की तो वो इनके दर्शन के लिए आए थे बनादास के बनादास के दर्शन के लिए आए थे तो उनको बनादास को पता चला रीवा नरेश आए हुए है तो ट्वीट करके बैठ गए ट्वीट करके बैठ गए तो महाराज काफी देर खड़े रहे फिर वापस चले गए नहीं, मिले। नहीं हाँ फिर रात में जो है ना भगवान राम ने बना रात को कहा ये दूसरे राजाओं ऐसा नहीं इतना भक्त है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए उधर फिर रीवा नरेश को भी कहा रामचंद्र का भक्त है तो ऐसा मतलब यही किसी किसी के जीवन में देखा जाता है हाँ मिले हैं मंदिर भी रीवा नरेश का ही बनाया हुआ है यहाँ उन्होंने बनारास में एक शर्त रखी थी जब उन्होंने मंदिर बनाने का आग्रह किया कि हम हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा ना हमारे हम कभी देखेंगे बन रहा है कि बिगड़ रहा है तुम्हारे आदमी रहे बनाए बिगाड़े मतलब बना मतलब बना हमें कोई मतलब नहीं है बनाए उन्होंने कोई मतलब नहीं रखता एक बना दिया तुम्हारे आदमी बनाए वही देख करें हमें कोई मतलब नहीं रहेगा नहीं तो मन में आता है ना इतनी ईंट लगी इतनी ये लगी इतनी वो लगी तो सब वो तो मन में भगवान रहना चाहिए इस पत्थर ऐसा सब बहुत लिए तो कामोहा का सोका हो गया तो परमात्मा की विभूति रूप संपूर्ण जगत में ममता का भाव से होने से पुत्र मरण तथा राज्य के हरण आदि होने पर भी राज्य का हरण आदि होने पर भी शो का कोई शोक राज्य कारण होगा बहुत भारी दुख है अब जो व्यक्ति जहाँ रहता है वो जगह होनी पड़ती है लेकिन ऐसा यदि सर्वाणी भूतानी आत्मा विभूत तब कोई परेशानी नहीं होगी इस विषय में महाभारत का एक प्रसंग है महा जनक का नाम सुना गया है प्रसिद्ध है जनक का नाम गीता में वे लोगों के नाम कहाँ पर आए हैं एक तो विभूति अध्याय में नाम आए हैं ये ये विभूतिया हैं और आरंभ में योद्धाओं के नाम आए हैं इसको छोड़कर के कहीं किसी का नाम उल्लेख केवल जनक का है और किसी का नाम नहीं गीता जैसे ग्रंथ में हाँ कर्मणवी संसिद्धि मासीदा जनक आ गया तो वह जनक का नाम आया है तो जनक को क्या कहा जाता था जनि जनी कहा जाता था जीवन मुक्त कहा जाता था विदेह कहा जाता था ज्ञानी कहा विदेह कहा जाता था देह का भान नहीं रहता था इसलिए इनको विदेह कहते थे और इनकी कई पीढ़ियाँ कैसी तरह की थी तो कुछ योगी कुछ योगी महात्मा आए और बोले कि आप तो सब लोग बड़ा योगी कहते हैं ज्ञानी कहते हैं आप तो भोगों में डूबे हुए हैं इतने बड़े महाराज हैं कौन सा आप त्याग तप करके रहते हैं कोई जंगल में त्याग तप करके हम रहते हैं हमको कोई योगी और वो महात्मा नहीं कहता है आपको तो बड़ा योगी महात्मा कहते हैं जनक ने सोचा चलो भगवान की जब ये सब कहने लगे तो आग लगी तो आग लग के चारों तरफ आग, आग लगी नहीं पर अब ये बोले हमारा आश्रम जल जाएगा तो कुछ लोग भागने लगे कोई बोला हमारी लंगोटी जल जाएगी मेरा कमंडल जल जाएगा मेरा आश्रम जल जाएगा मेरी ये शक्ति जल जाएगी सब भागे भागे जनक तो नहीं है कहते आग लग गई उनके भवन में आग लग गई दीवार में आग लग गई सब में आग लग गई और उनके सिंहासन में भी आग लग गई और फिर जब जो भाग भाग करके गए थे वो सब शर्मिंदा होकर के आते थे था कहीं आग लगी तो भगवान की माया अच्छी दिखाई दी भगवान ने तो सब आकर के शर्मिंदा हो गई तो उस समय जो है जनक ने ये कहा है जो इसमें दिया हुआ है उस प्रसंग में मिथिला ये संपूर्ण राज्य के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है बोल दिया हमारा <laughs> कुछ नहीं जलता है तो ये है ये बहुत बड़ी बात है भाई आनंद अनंतम बत में ना किंचना मिथिला प्रदह्य थे है है ना ये सूचक कि लोगों की दृष्टि में मैं दृष्टि ना तो धन है। और में ये में किंचन कुछ भी नहीं है मेरा मेरा कुछ भी नहीं जन करते है यश से न जिस मेरा जिस मेरा कुछ भी नहीं है और सम्पूर्ण मिथिला साम्राज्य के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं चलता ऐसा जनक ने जनक ने दिखा दिया करके ऐसा देखिए तो ऐसा ये किसलिए राज्य हरण राज्य का ना सोने पर भी सोचना हो ये अष्टावक्र गीता का उपनिषक जनक है क्या जनक जनक उसके उपन सक है शुभदेव की ज्ञान प्राप्ति के लिए जनक की बात वेद व्यास ने अपने पुत्र को ज्ञान प्राप्ति के लिए परीक्षा तो जनक ने भी है ज्ञान प्राप्ति के लिए जनक के पास भेजा है जनक ने ही उनको सब अच्छा, उपदेश तो दिया है जनक ने ही सुखदेव को ज्ञान दिया है उपदेश तो व्यास ने नहीं नहीं उपदेश भी दिया है तो उपदेश दिया तो परीक्षा ले करके उपदेश दिया है हाँ। तो परीक्षा दे करके परीक्षा लेकर के उपदेश ले दिया है जनक भी उनके हैं उपदेष है। है। हाँ, उनके जनक भी उनके उपदेषता हैं तो जनक की महिमा इसी से सिद्ध है कि बड़े बड़े योगीश्वर और त्यागी और भी उनके ज्ञान लेने गए ज्ञान किसी भी बात होता है एक श्यामाचरण लाहड़ी थे गृहस्थ थे बंगाली बनारस में रहते थे लाहड़ी वहाँ से बड़े बड़े सन्यासी योगी उनके अभी तो पच्चीस चालीस साल पहले मरे हुए हो तो उसके बाद सब योगी संगा सी जाकर साधना थी बड़े योगी थे हरिद्वार में समाधि उनकी है आप बस से होंगे तो ये तेसरो आश्रम मतलब ये दो तीन चूप के शंकराचार्य का है रास्ते में सर की पेड़ आगे सड़क किनारे है वही उनकी समाधि इसलिए क्या है आगे देखेंगे एकत्व अनुपस्थ्यता एकत्र अनुपस्थ्यता का अर्थ है की सर्वशिष्ट एक है ना एकत्वम, एकत्व का अर्थ क्या बताया था हमने हाँ एकत्व का अनुसंधान करने वाला के एकत्व का अनुसंधान करने वाला सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म एक है सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करने वाला सर्विशिष्ट एक सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करने वाले को लग जाएगा न ही अयम एक शब्द का अर्थ है तो एक तो भाव में निश्चय करेंगे तो ऐक क्या एक ही तो। बात तो. तो। है तो कहते हैं कि यहाँ पर एक शब्द संक्रमतानुसार एक शब्द क्या है एक से अतिरिक्त सभी के भाव का पोषक है एक से अतिरिक्त ऐसा ये मतलब एकत्र को देख रहा है इसका मतलब दूसरा कुछ भी भूत नहीं है, सर भूत, है? नहीं। हाँ। सर भूत नहीं है ध्यान देना अच्छा तो कहते ये ना है ना अयम एक शब्द एक अतिरिक्त अभाव कराना या एक शब्द एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक एक अतिरिक्त से सेव के बोधक क्यों यदि ऐसा मान ना कि यहाँ पर एक शब्द से सबका का निषेध हो जाता है तो शुरू में देखो उपक्रम तो में क्या कहा गया ईसा वास्तव शर्मा यह सब क्या है कि उस परमात्मा से ज्यादा है तो शुरू में जो कहा गया उसे विरोध होगा कि नहीं होगा विरोध हो जाएगा ना हाँ इसलिए यहाँ पर ऐसा एक शब्द का नहीं करना है, है ना बल्कि क्या सब भूतों से विशिष्ट एक अनुसंधान सब भूतों से विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करने वाला ऐसा करना चाहिए शब्द जो है दोनों को अच्छा दोनों जो है निषेध का बोधक है ना ही मिला करके या एक शब्द एक से अतिरिक्त के अभाव का बोधक नहीं है अभाव पर न मतलब अभाव का बोधक क्यों क्योंकि ईशावासम सर्वम इस प्रकार ईश्वर व्याप्त ईश्वर से व्याप्त क्या है सब कुछ हम क्या बोलते थे ईसा वास्तव अर्थ क्या करना चाहिए लेकिन देखो यहाँ पर व्याप्त भी किया है ना इन्होंने। तो एक ही अर्थ में आ रहे दोनों सबसे, तो, है ना यदि केवल व्याप्त होता तो व्याप्त ही लिखना चाहिए तो दोनों ही अर्थ है अब देखेंगे यहाँ पर ईसा वास्तव इधम सर्वगम इस प्रकार ईश्वर से व्याप्त कौन है सब कुछ तो ईश्वर व्याप्त प्रक्रांत अर्थ है की कहे गए हाँ वैसे आरंभ किया गया आरंभ में कहा गया ये अर्थ कर लेना प्रक्रांत का ईश्वर व्याप्त स्वयं आरंभ में कहे गए आरम्भ में कहे गए किसी का ईश्वर व्याप्त स्वयं आरंभ में कौन कहा गया है चेतन चेतना चेतन कौन चेतन? कहा गया है प्रक्रांत का से आरंभ में कहे गए उपक्रम में कहे गए इस प्रकार ईश्वर व्याप्तन उपक्रम में कहे गए किसी का किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता है किसी का किसी के द्वारा होता है मतलब किसी का आरंभ में जो है ईश्वर भी आप कौन कहा गया है चेतन और चेतन अचेतन किसी का किसी के द्वारा भी मतलब किसी के द्वारा विवाद जो आरंभ में कहा गया है जिसको बताने के लिए पुस्तक शुरू हुआ है उसका वाद होगा क्या नहीं हो सकता है अच्छा तो लगेगा तो, द्वारा मतलब मतलब यदि उनका कहना है ना कि यहाँ पर एकत्व तो कथन के द्वारा एकत्व तो कथन के द्वारा यहाँ सर्वभूत का बात हो गया तो किसी का मतलब का किसी के मतलब सरभूत मतलब सरभूत में से किसी का अथवा ईश्वर व्याप्तवे आरम्भ में कहे गए चेतना चेतन रूप किसी का का भी एक किसी से भी बात नहीं हो सकता कथन कथन नहीं होगा कथन से किसी से भी बात नहीं होगा कथन से बात हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा बात है ना नहीं तो उपक्रम वाक्य से ही विरोध हो जाएगा उपक्रम सब कहा गया है ओम ओण मदम ओण शांति शांति शांति कलका